वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया जिसने पाया उसने भी नहीं रखा उसने लूटा दिया नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं कैके और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते इस प्रकार सुशोभित हो हो हो रही है मानो मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई और सूर्य को देखकर मन मानो मन में सकुचा गई परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अभीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है महलों में जो मरियों के समूह है वे मानो तारागण हैं राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है राजभवन में जो अति कोमल हो रही है वही मानो समय से यानी समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहट है यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया महीने भर का दिन हो गया इस रहस्य को कोई नहीं जानता सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए फिर रात किस तरह होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाना सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले हे पार्वती तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी यानी छिपाव की बात कहता हूं सुनो काक भुषुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया हाथी रथ घोड़े सोना गए हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी यानि दीर्घायु हों इस प्रकार कुछ दिन बीत गए दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा मुनि की पूजा करके राजा ने कहा हे hey मुनि आपके मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए मुनि ने कहा हे hey राजन इनके अनेक अनुपम नाम हैं फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है जिस पर आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा हे राजन तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ दी भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृढ़ तोड़ती हैं जिसमें दीठ न लग जाए यूँ तो चारों ही पुत्र रूप और गुण के धाम हैं तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है उनकी मन को को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों सूचित करती है कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं उनके नीलकमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह चो शोभित हैं नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है कमर में करधनी और पेट पर तीन रेखाएं है, त्रिवली हैं नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला तीन रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है मुख पर असंख्य काम देवों की छटा छा रही है दो दो सुंदर दंतुलिया हैं, लाल लाल होंठ हैं, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न भी देखा हो, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है हे भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को के इशारे पर नचाते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया कौशल्या जी कभी कभी उन्हें गोद में में लेकर हिलाती और कभी पालने झुलाती थी प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौधा दिया फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आईं और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा माता भयभीत होकर पालने में सोया था यहाँ किसने लाकर बैठा दिया इस बात से डर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख मधुर मुस्कान से हंस दिया फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है माता का शरीर पुलकित हो गया मुख से वचन नहीं निकलता तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए माता से स्तुति भी नहीं की जाती वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा हे hey माता सुनो यह बात कहीं पर कहना नहीं कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे hey प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी तब गुरु भगवान ने बहुत प्रकार से बाल की और अपने सेवकों को को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों सुख देने वाले हुए, तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी आंगन में विचार रहे हैं भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते कौसल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया माता उन्हें हट पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया भोजन करते हैं पर है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल यानी भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी शिवजी और वेदों ने गान किया है जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है यानी नितांत भाग्यहीन बनाया है जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े यह बड़ा कौतुक यानी अचरज है चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष इनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं कौसलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं मन में पवित्र समझकर कर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं जो मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते थे वे सब शरीर को छोड़कर देवलोक को चले जाते थे श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग यानी लीला करते हैं वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं श्री रघुनाथ जी काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं उनके चरित्र देख देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं जो व्यापक अकल यानी कि निरवय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण हैं तथा जिनका न ना नाम है न ना रूप है वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम यानी अलौकिक चरित्र करते हैं ये सब चरित्र मैंने गाकर यानी बखान कर कहा अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और सुभाहू से बहुत डरते थे यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे गाध के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे और दंडवत करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया यानी उनसे प्रणाम कराया श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख लुभा गया तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे हे hey मुनि इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा मुनि ने कहा हे hey राजन राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात यानी सुरक्षित हो जाऊंगा हे राजन प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो हे स्वामी इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई उन्होंने कहा हे ब्राह्मण मैंने चौथे पाने में चार पुत्र पाए हैं आपने विचार कर बात नहीं कही हे मुनि आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं होता मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता कहाँ इतने डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोरावस्था के यानी बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी फिर कहा हे नाथ ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं हे मुनि अब आप ही इनके पिता हैं दूसरा कोई नहीं राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नबा चले पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं भगवान के लाल नेत्र हैं चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है कमर में पीतांबर पहने हैं और सुंदर तर्कस कसे हुए हैं दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई वे सोचने लगे मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव यानी ब्राह्मणों के भक्त हैं मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने तारका को दिखलाया शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और और और तेज का प्रकाश हो, राम राम को को सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए उन्हें परम जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वह योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा फिर सुबाह को अग्नि बाण मारा इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संघार कर डाला इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही यद्यपि प्रभु सब जानते थे तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कहा हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए के स्वामी श्री की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ के साथ प्रसन्न होकर चले मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा वहां रामचंद्री कोई भी जीव जंतु नहीं था पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की की किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई अत्यंत अत्यंत प्रेम के कारण वह वह अधीर हो हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। नी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल यानी प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की तब अत्यंत निर्मल वाणी में उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं हे कमल नयन, हे संसार यानी जन्म के भय से छुड़ाने वाले मैं शरण आई हूं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा संसारे मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूं कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं हे प्रभो मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ मेरी एक विनती है हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्माजी पूजते हैं कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा लगा उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं तुलसीदास जी कहते हैं हे शठ यानी मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी महाराज गाध के पुत्र विश्वामित्र जी ने सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए फिर मुनिवृद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए वहाँ अनेकों बावलियाँ कुएँ नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं रंग बिरंगे कमल खिले हैं सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है पुष्पवाटिका यानी फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है यानी रम जाता है सुंदर बाजार है मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे है और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान यानी महल है वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित यानी स्तंभित हो जाते हैं मनुष्यों की तो बात ही क्या कोट यानी राजमहल के परकोटे को देखकर कर चित्त चकित हो जाता है ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक यानी घेर रखा है उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि मणिजित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन किया ही कैसे जा सकता है राजमहल के सब दरवाजे यानी फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के यानी मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं वहां मातहत राजाओं नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़शालाएं और गजशालाएं यानी फीलखाने बनी हुई हैं। जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए यानी डेरा डाले हुए हैं वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर कर जहाँ सब प्रकार के शभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था विश्वामित्र जी ने कहा है, सुजान रघुवीर मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी ने कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं तब उन्होंने पवित्र हृदय के यानी ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु यानी शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार साथियों के चरणों साथ पर मस्तक रखकर प्रणाम किया मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए जी ने उनको अपने पास बैठा लिया दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखे हुए सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर कर विदेह यानी जनक विशेष रूप से विदेह यानी देह के सुदबुद्ध से रहित हो गए मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद यानी प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा हे नाथ कहिए ये सुंदर दोनों बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है है इन्हें देखकर इस तरह हो रहा है। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर चखो प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य यानी निश्चल भाव से पूछता हूँ नाथ बताइए और छिपाव न कीजिए इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है मुनि ने हंसकर कहा हे hey राजन आपने ठीक ही कहा आपका वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता जगत में जहां तक यानी जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं तब मुनि ने कहा यह रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं मेरे मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है राजा ने कहा हे मुनि आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता यह सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं इनकी आपस में प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है वह मन को भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं हे नाथ सुनिए ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है राजा बार बार प्रभु को देखते हैं दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले एक सुंदर महल जो सब समय यानी सभी ऋतुओं में सुखदायक था वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे उस समय पहर भर दिन रह गया था लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली तब उनके हृदय में भक्तवत्सलता उमड़ आई वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले हे नाथ लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु प्रभु यानी आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते यदि आपकी आज्ञा तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले यह सुनकर मुनीश्वर ने प्रेम सहित वचन कहे हे राम तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे हे तात तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है सिंह के समान पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है विशाल भुजाएं हैं चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौे तिरछी एवं सुंदर है माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं काले और घुंघराले बाल हैं दोनों भाई नख से लेकर शिख तक एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर दौड़े ऐसे दौड़े मानो दरिद्री यानी धन का खजाना लूटने दौड़े हों स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं हे सखी इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती भगवान विष्णु के चार भुजाएँ हैं ब्रह्मा जी के चार मुख हैं शिवजी का विकट यानी भयानक वेश है और उनके पांच मोहे हैं हे सखी दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए इनकी किशोर अवस्था है ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों काम देवों को निछावर कर देना चाहिए हे hey, सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाणी से बोली हे hey, सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं जो मरीच और सुबाह के मध को चूर करने वाले और सुख की खान हैं और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं इनका नाम राम है जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं वे इनके छोटे भाई हैं उनका नाम लक्ष्मण है हे सखी सुनो उनकी माता सुमित्रा है दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी से कहने लगी यह वर्ग जानकी के योग्य है हे सखी यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है परंतु हे सखी राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है यानी प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा हे सखी इसमें संदेह नहीं है जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं हे सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हो दूसरी ने कहा है, hey, सखी तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। है hey, सयानी, सब असमंजस ही है ऐसा सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है जिनके चरण कमलों की धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गई जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है उसी ने विचार कर सांवला है उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी ऐसा ही हो सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह में हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं, जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी